यथार्थ शरणागति का स्वरू प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा और बोले लक्ष्मण वे सिख किसानो लक्ष्मण जरा लाना तो मार इस समुद्र को मैं अग्निबाण से सुखा दूं उसके बाद उन्होंने जो शब्द कहना आरंभ किया सठ सन बिनय कुटिलीति सहज कृपण सन सुंदरनीति नीति ममता सन ज्ञान कहानी अति लोभिस क्रोध ही सम कामही हरि कथा बीज ऐसे रघुपते यह मंद लक्ष्मण के मन भावा जब प्रभु ने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया तो बड़े प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी पर प्रश्न यह है कि प्रभु ने समुद्र को कुलगुरु मान लिया था कुल गुरु मानकर ही तो प्रार्थना कर रहे थे और वही प्रभु कुछ दिनों बाद सठ दुष्ट कह रहे हैं सठ सन विनय अब प्रश्न यह है कि समुद्र गुरु है कि दुष्ट है देह का समुद्र अगर सामने है तो हम देह को गुरु माने कि दुष्ट माने बस सूत्र वही है देह यदि हमें शीघ्र से शीघ्र लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक बनता है तो गुरु है यही तो गुरु की भूमिका है देह अगर हमारी साधना के मार्ग में विघ्न बनता है हमें सीता जी तक पहुंचने में बाधक बनता है तो वह सठ है दुष्ट है गोस्वामी जी का मीरा जी के संदर्भ में वह पद प्रसिद्ध है मीरा जी एक ओर यह सोचती है कि परिवार के प्रति उनका कर्तव्य है उसके साथ साथ शास्त्र भी यही कहते हैं दूसरी ओर अपनी पारिवारिक दशा का वर्णन उन्होंने गोस्वामी जी के पास अपना पद लिखकर भेजा मेरे मात पिता के सम हो सुख सुखदाये घर के स्वजन हमारे देते सबन उपाधि बढ़ाए साधु संग हरि भजन में देत कले सदाए बालपन ते मीरा किधर लाल मिताई सो तो अब छोटे नहीं छोटे लगी लगन बरियाई मेरा के प्रश्न का गोस्वामी जी ने उत्तर दिया वह पद प्रसिद्ध है जाके प्रिय न राम बेही कोट बेरी सम परम विभीषण बंधु भरत गोस्वामी जी ने कहा जिन्हें श्री राम सीता जी प्रिय न हो उन्हें कोटि शत्रु समझकर त्याग कर देना चाहिए उसके बाद उन्होंने भक्तों का दृष्टान्त देते हुए कहा कि प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया ने भाई का बलि का का गुरु त्यजो तो बलि ने गुरु का भी परित्याग कर दिया इसका अभिप्राय क्या है भाई गुरु का वरण हम जिस उद्देश्य से करते हैं वह तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए है और गुरु अगर उसके विपरीत दिशा में ले जाने की चेष्टा करे तो वह गुरु कैसे गुरु के रूप में ग्राह्य होगा मान लीजिए गुरु वैद्य है और वैद्य की दवा से अगर आपका रोग अधिक बढ़ जाए आपको ऐसा लगे कि हम तो स्वस्थता की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या आप यही निर्णय करेंगे कि वैद्य तो महान है दवा खाते रहना चाहिए इसीलिए तो वह बात आती है न जब बलि की यज्ञशाला में भगवान आए तो बलि तो नहीं पहचान पाए कि ये भगवान है पर शुक्राचार्य जी बड़ी पहनी दृष्टि वाले थे एक क्षण में पहचान गए कि ये भगवान विष्णु है बलि ने प्रसन्न होकर कहा मेरा सौभाग्य है आपके जैसा ब्रह्मचारी आया जो मांगना हो मांग लीजिए बस गुरु जी ने बलि के जंघे को अंगूठे से दबाया चलो यहाँ से एकांत में कुछ कहना है एकांत में जाकर बलि ने पूछा महाराज क्या बात है शुक्राचार्य जी ने कहा तुम जानते हो यह कौन है नहीं महाराज ये तो कोई ब्रह्मचारी है शुक्राचार्य जी ने कहा अरे ब्रह्मचारी नहीं ये साक्षात विष्णु भगवान है बलि चरणों में गिर पड़ा सतमुच शिष्य तो भगवान को नहीं पहचान पाता वह तो गुरु ही पहचान पाता है और आपने मुझे दिखा दिया पहचान करा दिया यहाँ तक तो बहुत बढ़िया बात रही पर गुरुजी ने कहा कि ये तुम्हारी सारी संपत्ति लेकर इंद्र को देने वाले हैं तुम जाकर कह दो कि मैं नहीं दूंगा ऐसा क्यों कह रहे हैं